श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव गोपाल की माँ का पूर्व वृत्तांत श्री रामकृष्ण देव का गोविंद बाबू के बगीचे में आगमन इन्हीं दिनों श्री रामकृष्ण देव भी गोविंद बाबू के कामारहाटी के बगीचे में एक बार जा चुके थे तथा वहाँ पर शिव विग्रह की सेवा आदि की को देख अत्यंत आनंदित हुए थे उस बार श्री विग्रह के सम्मुख कीर्तनादि करने के पश्चात प्रसाद पाकर वे दक्षिणेश्वर लौटे थे कीर्तन के समय उनके अद्भुत भावावेश को देखकर गोविंद बाबू की पत्नी तथा अन्य सब विशेष मुग्ध हुए थे किंतु गोस्वामी पादों के हृदय में कहीं इस आशंका से कि उन्हें अपना प्रभुत्व न खो देना पड़े ईर्ष्याद्वेष का थोड़ा बहुत उदय हुआ था या नहीं कहना अत्यंत कठिन है ऐसा सुना जाता है कि वैसा ही हुआ था रात के दो बजे उठकर शौचालय से निवृत्त हो तीन बजे से जप करने बैठना कांवारहाटी की ब्राह्मणी का बहुत दिनों का अभ्यास था तदनंतर प्रातःकाल आठ नौ बजे जब समाप्त कर नहाने के पश्चात वे श्रीधारधा कृष्ण के दर्शन तथा उनके सेवा कार्यों में यथासाध्य सहायता प्रदान किया करती थी इसके बाद शिव विग्रह के भोगराग के उपरांत दोपहर के समय वे अपने लिए रसोई बनाती थी तथा भोजन के पश्चात थोड़ी देर विश्राम कर पुनः जप करने बैठ जाती थी एवं सायंकाल आरती के बाद अधिक रात तक पुनः जप किया करती थी तदनंतर थोड़ा सा दूध पीकर कुछ घंटे आराम करती थी स्वभावतः ही वे वायु प्रधान धातु की थी अतः उनको नींद भी कम आती थी कभी कभी उनका दिल धड़कने लगता था तथा वे बेचैन हो उठती थी यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा था यह तुम्हारी हरी वायु है उसके बिना तुम किसके सहारे जीवन व्यतीत करोगी जब उसका प्रकोप हो उस समय कुछ खा लिया करो अलौकिक बाल गोपाल मूर्ति के दर्शन से अघोरमणि की स्थिति सन अट्ठारह सौ ईस्वी की घटना है शीत ऋतु समाप्त होने के बाद कुसमा कर सरस वसंत का आगमन हुआ पत्र पुष्प तथा संगीत से परिपूर्ण वसुंधरा मानो एक अपूर्व उन्मत्तता में जाग उठी है उस उन्मत्तता में कोई भेदभाव नहीं है किंतु जीवों की प्रवृत्ति में विभिन्नता विद्यमान है अच्छी या बुरी जिसकी जैसी प्रवृत्ति तथा संस्कार है उसके समीप उसका विकास भी तदनुरूप है साधु सदविषयक नव में जाग उठे हैं असाधु का जागरण भिन्न प्रकार का है इतना ही भेद है उस समय एक दिन कामारहाटी की ब्राह्मणी रात के तीन बजे जप करने बैठी हुई थी जब समाप्त होने पर इष्टदेव को जप समर्पण करने के पूर्व जब वे प्राणायाम कर रही थी उस समय उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव उनके समीप बाई और बैठे हुए हैं तथा उनके दाहिने हाथ की मानो मुट्ठी बंधी हुई है दक्षिणेश्वर में उनको श्री रामकृष्ण देव के जैसे दर्शन प्राप्त होते थे उस समय भी वह उतना ही स्पष्ट तथा सजीव था उन्होंने सोचा कि यह मैं क्या देख रही हूँ इस समय यहाँ ये यह कहाँ से तथा कैसे उपस्थित हुए गोपाल की माँ कहा करती है मैं अबाक रह गई तथा उनकी ओर देखती हुई कैसे यह संभव हुआ सोच ही रही थी कि उधर गोपाल श्री राम कृष्ण देव को वे गोपाल कहा करती थी वहाँ बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे तदनंतर साहसपूर्वक मैंने अपने बाएं हाथ से गोपाल के श्री कृष्ण देव के बाएं हाथ को पकड़ा ही था कि तत्काल वह मूर्ति कहीं अंतर्हित हो गई तथा उसके भीतर से दस महीने का एक सचमुच का गोपाल अपने हाथों से आकार दिखाती हुई इस आकार का एक बालक निकल आया तथा घुटनों से चलता हुआ वह अपना एक हाथ उठाकर मेरे मुँह की ओर देख कर आहा कैसा अपूर्वरू कैसी चितवन बोला माँ मुझे नवनीत दो मैं तो यह देख मानो एकदम अचेत सी हो गई कैसी विचित्र घटना थी कि चिल्लाकर मैं रो उठी वह कोई साधारण चिल्लाहट नहीं थी घर पर कोई नहीं था अन्यथा लोगों का जमघट हो जाता रोती हुई मैं बोली बेटा मैं दिन दुखिया हूँ तुम्हें मैं क्या खिला सकती हूँ नवनीत खीर में कहाँ से लाऊँ बेटा किंतु वह अद्भुत गोपाल सुनने ही कहाँ लगा वह केवल खाने को दो यही कहता रहा तब बाध्य होकर रोती हुई मैं उठ खड़ी हुई तथा छीके पर से सूखे नारियल के लड्डू उतारकर मैंने उसकी हथेली पर रखा और कहा बेटा गोपाल मैं तुमको इस तरह की खराब वस्तु खाने को दे रही हूँ किंतु तुम मुझे कहीं ऐसी वस्तु न देना